श्री राम राम वर्ण नामर्थसंघार सा छंदम चर्ता वंदे विनायक वंदे पद पदपुंडरीक समाहित कैशौरसौरभसमागीचित्त साल परिपीत पराग पुण्यम वादल्युति तरुणाद ने हे मांबरंबर विभूषण भूषितांग कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति मनोरथ भुवा भज जान की यत्र यत्र रघुनाथ तत्र यघुनाथ कीतनम त्र तस्कांजलि बास्पभू पूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षक गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप ंथर विभूषितम भाग नारायण प्रियमन मदापाराणसीपति भय सच्चिदानंद सच्चिदानंदय विश्वत्पत्व तापत्रय श्रीकृष्णा वो नम श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मन सुधा ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय तो ले सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश के प्रभु श्री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 हर हर महादेव भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवत् चरण कमला अनुरागी बंधु श्रद्धा मई माता सर्वप्रथम आप सभी के प्रति भगवत भाव से सादर सविनय प्रणाम निवेदित है श्री राम मैं सब जग जानी करू प्रणाम जोरी जुग पानी देव दुर्लभ मानव देह पाकर श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में आध्यात्मिक परमाणुओं से अनुप्राणित इस आश्रम की पावन भूमि पर जो भगवत प्राप्त महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुई है यहां बैठकर भगवान श्री राम जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज आदिराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवन नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम naam jay jay si ram jay si naam jay jay si ram jay si ram jay jay si ram jay si naam jay jay si ram jay si ram jay si ram jay jay si ram jay si ram जयराम जय जराम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरा उमा सहित जही जपत पुरारी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 श्रिया राम जय जय श्रिया जय श राम जय जय श राम जय जय श राम जय जय श राम ग्रंथ अनमोल है अपूर्वपूर्व ग्रंथन ते यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत हैं प्रेमी बनी नाचें जाचें भक्ति सिया राघव की दृग खोली बाँच दृग ही ये के खुलत हैं चित में राजेश चढ़े रंग सत संगति को मानस पढ़े ते मेले मानस धुलत हैं राम गुण गायक अनेक कवि वृंद किंतु तुलसी की तुलना में ओ ना तुलत है सी की तुलना में तुलत आ, आ, आ, आ, आ। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सगुना जो काम करई मलह तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित को जब सरोवर के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब वे कहते हैं इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित है इसमें श्री राम सोयस का जल भरा हुआ है और सरोवर की यही विशेषता है उस जल में जो डुबकी लगाता है उसे तन की पवित्रता प्राप्त होती है और मानो जी कहते हैं कि यह ऐसा सरोवर है सामान्य सरोवर में स्नान करने से तन की पवित्रता प्राप्त होती है पर श्री रामचरित मानस ऐसा सरोवर है कि इसमें भगवान श्री राम की सगुण लीला का जो निर्मल जल है उसमें डुबकी लगाने से जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है सोई स्वच्छता करी मल हानि जीवन की पवित्रता भगवान की लीला इस अर्थ में है कि वे तो सहज पवित्र हैं जिनके नाम से पवित्रता भी पवित्र होती हो वे प्रभु तो सहज पवित्र हैं पर यह लीला इसलिए है ताकि उनके चार चरित्रों से प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकें पवित्र कर सकें सोई स्वच्छता करई मलहाने। और इसके लिए मन की निर्मलता चाहिए यद्यपि श्री तुलसीदास जी महाराज एक अद्भुत सूत्र देते हैं हम लोग चिंतन करें वे क्या कहते हैं सुमति कुमति सबके सुमति कुमति सब सुमति कुमे के सुमत को मत सोमते रह सबके उड़ रहा है और अगर इस दृष्टि से विचार करें तो जल चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार अथवा विधि प्रपंच गुण अवगुण साना और इसीलिए हमारे हृदय में सुमति के साथ अगर कुमति भी रहती है तो यह विकृति नहीं है यह प्रकृति है, है। यह तो होगा ही इसमें कोई आश्चर्य नहीं है अजय अच्छा, आप एक दृष्टि से विचार करें लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है और लंका में यह वर्णन मिलता है कि कुंभकरण से महीने सोता है मांगिस नींद मास सट केरी। अजय अच्छा अब आप थोड़ा विचार करें क्या वहां कुंभकर्ण ही सोता है और कोई नहीं सोता मुझे तो लगता है कि अगर वहां कुंभकर्ण सोता है, है तो उसी लंका में विभीषण जी भी सोते हैं अगर विभीषण जी न सो रहे होते तो यह क्यों लिखा जाता मनमह तर्क करे कपि लागे ते ही समय विभीषण जागे इसका अर्थ क्या है यह है जीवन की जो दशा है उसका चित्रण प्रतीकात्मक ढंग से एक रूपक के द्वारा श्री तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं समुद्र के बीच में लंका संसार ही सागर है और हमारा जीवन यही लंका है लंका सोने की थी और ये जीवन भी सुनहरा अवसर है क्या बात ये जीवन सुनहरा अवसर है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता हा? लेकिन इस लंका के भीतर इस जीवन के भीतर अगर कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण जी सो रहे हैं और कथा एक संकेत और करती है कि कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी ने बस यही जीवन का सत्य है कि हमारे मन में कुमति का कुंभकर्ण सोया है सुमति के विभीषण जी सोए हैं पर अंतर यह है कि कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं बस यही पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि लंका में दुर्जन ही दुर्जन हो सज्जन न रहते हो यद्यपि हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ यहां कहा सज्जन करवासा पर मिल ही गए उन्हें विभीषण जी मिल गए और त्रिजटा मिल गई अच्छा लंका में तो आपने देखा पर अयोध्या की ओर अगर दृष्टि डालें तो वहां भी उसी तरह का दृश्य दिखाई देता है कई कह कई माता का जीवन दो से जुड़ा हुआ है यो कहो कि उनके भवन में दो को स्थान मिला जो हमेशा रहते हैं एक तो उनके पुत्र हैं श्री भरत और भरत जी संत शिरोमणि भगत शिरोमणि भरत कहलाते हैं अच्छा लेकिन एक अद्भुत बात है कई कह कई माता के जिस भवन में भरत जी रहते हैं उसी भवन में मंथरा रहती है अब भरत जी पूरे संत हैं सब संत के लक्षण भरत जी में और असंत के सब लक्षण मंथरा में देखो भरत जी को भी एक बीमारी हुई कौन सी श्री जी स्वयं कहते हैं। राम लखन से बिनुपग पन करी मुस फिर बन बन ही श्री सीता राम जी के लक्ष्मण जी के दुख की कल्पना से ही यही दुख दाह छाती भूख न बासर नींद नाती भरत जी कह दे मेरा हृदय जलता है एक बीमारी दूसरी भूख न बासर नींद न जाती दिन को भूख नहीं लगती रात को नींद नहीं आती मंत्रा कहती यह तो बीमारी हमको भी हुई है लक्षण मिला ना भरत जी कहते यही दुख दाह दहाई नित छाती भूख न बासर नींद न राती और मंत्रा की क्या हालत पूछा ये तैयारियां कैसी हैं नगर में किसी ने कहा कि राम जी का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है बस पूछे सी लोगन लोग राम तिलक सुनि भा उदाह इसका भी हृदय जलता है भरत जी का भी हृदय यही दुख कि दिन को भूख नहीं लगती रात को नींद नहीं आती मंथरा कहते हमारी भी वही हालत है जब ते सुना में स्वामीनी, भूख न बासर नींद न जा मुझे भी दिन को भूख नहीं लगती रात को नींद नहीं आती अच्छा लक्षण तो एक मिल रहे हैं, पर कारण अलग अलग हैं। भरत जी का जी जलता है राम जी का दुख देखकर और मंथरा का जी जलता है राम जी का सुख देखकर भरत जी को भूख नहीं लगती दिन को रात को नींद नहीं आती क्यों क्योंकि श्री राम जी को वन मिल गया और मंथरा को दिन को भूख नहीं लगती रात को नींद नहीं आती क्योंकि राम जी को युवराज पद मिला जा रहा है अब आप देखो लक्षण एक से हैं पर कारण अलग अलग हैं देखो संत भी दुखी होते हैं और असंत भी दुखी होते हैं पर अंतर यह है कि जो दूसरे का दुख देखकर दुखी हो वह संत और जो दूसरे का सुख देखकर दुखी हो अब मैं क्यों कहूं आप स्वयं समझ लीजिए कि वह है कौन जिसे दूसरे का सुख न देखा जाए जय और आज तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। अब ये मंत्र की वृत्ति है दशरथ जी दे रहे हैं राम जी को मिल रहा है पिता दे रहा है पुत्र को मिल रहा है प्रजा की सम्मति है गुरु जी का आशीर्वाद है सम्मति है पर इसको बीच में ही परेशानी देखो संत कौन जो अकारण प्रसन्न रहे और असंत कौन जो आकारण परेशान रहे जो खुद रहे परेशान दूसरे को भी परेशान करे है? तो भरत सत्संग के रूप है और मंथरा कुसंग का रूप है क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि कई कई माता जब मंथरा के प्रभाव में आई तो को न पाय पाए नसाई कुसंग अच्छा इसका अर्थ क्या हुआ कि सत्संग और कुसंग दोनों एक भवन में सुमति कुमति दोनों एक भवन में सुमति के भरत और कुमति की मंथना अच्छा एक बात और सुने जिस भवन में <coughs> माता कैके हैं उसी भवन में सुमति के भरत उसी भवन में कुमति की मंथना और आश्चर्य यह कि श्री राम जी भी सबसे अधिक कैकई माता के ही भवन में रहते हैं और इसका अर्थ क्या हुआ हमारे जिस हृदय में सुमति है जिस हृदय में कुमति है उसी हृदय में भगवान का भी निवास है और यही जीवन का दर्शन है और और यह जीवन इसीलिए जीवन जटिल है जितने परस्पर विरोधी विचार हो सकते हैं वो सब एक जीवन में ही समाए हैं इसीलिए जीवन की समस्या सुलझाना उतना आसान नहीं है जटिल है क्योंकि दोनों तरह की वृत्तियां हैं और यही कारण है कि पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा जीवन गुण दोषमय है पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा अंतकरण सुमति और कुमति दोनों से युक्त है और यह भी स्वीकार करें कि इसी हृदय में भगवान का भी निवास है लेकिन अब एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण मिला मंत्रा बनी तो रही किंतु मंथरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी कब तक जब तक श्री भरत अयोध्या में रहे भवन में रहे अजय मंत्रा सफल कब हुई जब श्री भरत ननिहाल चले गए शत्रुघुन जी ननिहाल चले गए शत्रुघुंज जी तो साक्षात संयम है ऐसा संयम वाणी का ऐसा संयम बोले ही नहीं और भरत जी सत् सत्संग के स्वरूप हैं इसका अर्थ है कि जहां सत्संग है वहां संयम है भरत जी आगे आगे चलते शत्रुघुन जी पीछे पीछे सत्संग के पीछे पीछे संयम चलता है अगर जीवन में सत्संग आ जाए तो संयम तो पीछे पीछे आ ही जाएगा और इसलिए भरत जी के बिना शत्रुघुन जी नहीं रहते सत्संग के बिना संयम नहीं रहता संयम तो सत्संग का अनुगामी है और ये दोनों चले गए ननिहान और जैसे ही भरत जी दूर हुए वैसे ही मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई जीवन का भी सत्य यही है कि कुमति बनी तो रहती है कुसंग बना तो रहता है पर सफल नहीं हो पाता हमारा जीवन नष्ट करने के लिए कब तक जब तक सत्संग हमारे साथ रहता है और जब हम सत्संग को जीवन से दूर कर देते हैं तो फिर कुसंग अपने षडयंत्र में सफल हो ही जाता है सुमति दूर हो जाती है तो कुमति सफल हो जाती है अच्छा देखो एक बात और निवेदन करूं बड़ी व्यवहारिक बात है पर शायद जीवन की गंभीर समस्या को समझने और सुलझने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र भी है एक बार एलोपैथी के विशेषज्ञ एक डॉक्टर से हमारी बात हुई स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तो उनके पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज है हमने कहा हाँ है तो कई वर्ष से हमने कहा तो उन्होंने कहा एक बात आपको बताएं आप किसी मंत्र ताबीज भभूत झाड़ फूंक आदि के चक्कर में मत पड़ना ये डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं तो हमने कहा यह तो परेशानी की बात है उन्होंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं डायबिटीज मिटेगी नहीं पर आप एक काम करना क्या तो उन्होंने कहा कि दवा खाते रहो दवा खाते रहो और परहेज करते रहो तो ये मिटेगी नहीं पर कंट्रोल में बनी रहेगी बात साधारण सी है उन्होंने डायबिटीज के संदर्भ में कही पर मैं इस बात को कभी नहीं भूलता मुझे लगता है कि शायद जीवन के लिए भी यही सत्य है उन्होंने कहा कि डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं दवा खाओ औषधि खाओ और परहेज करो कंट्रोल में रहेगी मैं भी आपसे कहता हूं कि यही सूत्र मन की बुराइयों के संदर्भ में भी है ये काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये मिटेंगे कभी नहीं सत्संग की दवाई खाते रहो कुसंग का परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बने रहेंगे ये मिट तो सकते नहीं इनको मिटाने वाले मिट गए इसलिए हरी हरिमुख को संग हरी विमुख को संग छाड़ी मन हरी विमु को संग छाड़ी मन हरी छख को संग छाड़ी मन आली हरी हरी विमु में के संग के संग कु उपजत है के संग कु उपजत है परत भजन में भंग छाड़ी मन हरि मन हरि छिमुख पोषण आरे अब एक एक शब्द बड़ा आधूता है संग कहा अजय दो शब्द हैं संघ और साथ साथ होना अलग बात है संग होना अलग बात है तन से किसी के आसपास रहना साथ रहना है और मन से किसी के पास रहना संग रहना है क्योंकि संस्कृत में संग आसक्ति को कहते हैं संगात संजायत काम और संग इसका नाम ही आसक्ति जो आसक्ति है कभी भी आ सकती है कैसे भी आ सकती है कहीं से भी आ सकती है आसानी से आ सकती है पर मुश्किल से जा सकती है तो श्री सूर्यदास जी की बाणी है छाणी मन हरि विमुखन को संग उसका अर्थ है कि साथ भले ही बने रहे हरी विमुख पर मन का संग उनसे नहीं होना चाहिए देखो साथ मिलता है भाग्य से और संग होता है भाव से भाग्य बदले न बदले पर भाव बदला रहे तो जीवन धन्य हो जाए इसलिए हमेशा अच्छा और भगवान ने क्या किया भगवान नगर ही छोड़कर चले गए प्रभु ने कहा कि हम कुछ करते नहीं है सत्संग ने बुलाया तो आ गए कुसंग ने कहा जाओ तो चले गए पर इस कुसंग को बदलेगा कौन सत्संग नहीं इसीलिए गुरुजी ने कहा कि कुसंग के कुप्रभाव को मिटाने के लिए संत की ही आवश्यकता है सत्संग की ही आवश्यकता है गुरु बुलाए पठय दो भाई यह अच्छा अब भगवान की लीला हमारे जीवन को कैसे निर्मल बनाती है अनेक प्रसंग पर आज एक प्रसंग से हम लोग इस पर विचार करें चिंतन करें महाराज दशरथ के मन में एक विचार आया और वह भी क्यों आया राजुना मेरा राज रघु सुराया राजु रया रघु bhuraaj jila aa ah. राजसभा राज में अयोध्या अधिपति महाराज दशरथ विराजमान है दरबारी जन विराजमान है अच्छा सभी प्रशंसा कर रहे हैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जैसा सौभाग्यशाली कोई अन्य नहीं है कुछ लोग महाराज की प्रशंसा करते हुए भी कह रहे हैं कि अयोध्याधिपति आप जैसे तो आप ही हैं आप बड़े महान हैं आप जैसा महिमा में महिपाल कोई दूसरा हुआ ही नहीं इस तरह की चर्चाएं जो प्राय दरबारी लोग करते हैं वे भी कर रहे थे पर आश्चर्य एक उसी समय महाराज दशरथ ने दर्पण उठाया और अपना मुख देखने लगे राये सुभान मुकुर कर लीना आ, आ, आ Oh, <laughs> oh. दशरथ ने दर्पण लिया और अपना मुख देखने लगे श्री रामचरित के एक अनोखे मर्मज्ञ मनीषी का भाव है कि दर्पण दरबार में सिंहासन पर बैठकर देखना यह शिष्टाचार के अनुरूप आचरण तो नहीं है अच्छा जैसे हम लोग कथा में आए तैयार होकर आए वस्त्र धारण किए तो दर्पण देखकर ही तो आए होंगे और वहां कोई दर्पण देखकर सभा मंडप में आए कक्ष में दर्पण देखकर सभा मंडप में आए तो अनुचित नहीं है किंतु कक्ष का काम सभा मंडप में आके करें, यहां बैठकर फिर दर्पण निकाले और अपना चेहरा देखे तो लोग यही कहेंगे कि ये सभा में तो बैठे पर सभ्य नहीं है शिष्टाचार के अनुरूप आचरण नहीं है ये दर्पण वहीं देख कर आना चाहिए था यहां क्यों देख रहे पर महाराज दशरथ जैसे विवेकी पुरुष सिंहासनासीन हैं और उस समय दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं तो यह कुछ विशेष बात है यह कथा हम लोगों को उपदेश देती है और संदेश देती है वह यह कि जब हम किसी विशिष्ट पद पर बैठे होते हैं विशेष उपलब्धि को उपलब्ध होते हैं तो प्रशंसकों से घिर जाते हैं विशेष व्यक्ति की प्रशंसा भी विशेष होती है दशरथ जी सिंहासन पर बैठे हैं तो सभी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप जैसा कोई राजा नहीं आप जैसा कोई राजा नहीं अच्छा उसी समय दशरथ जी दर्पण देखते हैं इसका अर्थ यह है कि हम किसी विशेष पद पर बैठे हों और प्रशंसकों से घिरे हों उस समय विचार के दर्पण में अपना चेहरा अवश्य देखना चाहिए कि यह प्रशंसा सही हो रही है कि गलत हो रही है यह प्रशंसा सत्य है या असत्य है और सही बात अच्छा दर्पण भी तब देखा जब बैठे हैं सिंहासन पर तभी क्योंकि तभी तो प्रशंसा हो रही है अच्छा जब बैठे हों तभी तो देखना चाहिए और जब उतर जाएंगे तब तो दूसरे ही दर्पण दिखा देंगे फिर हम क्या दर्पण देखेंगे और दशरथ जी ने दर्पण देखा हम लोगों को क्या संदेश मिला हमारी भी बड़ी महिमा गाई गई मनुष्य शरीर की बड़े बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा पा सोर दुर गावा गा बड़े भाग मानो कल पा बड़े भाग मानो सुथल पा चोर दूर लव सद गावा बड़े भाग मानो सुथल पावा बड़े भा आ uh -huh. uh -huh. uh -huh. तो यही गाई जाती देव दुर्लभ शरीर यह तो प्रशंसा जो हो रही ठीक है पर हमें भी तो विचार के दर्पण में अपने जीवन को देखना चाहिए क्या इस प्रशंसा के अनुरूप हमारा मानवोचित आचरण है